अभी ये विज्ञानी तो जो करते हैं रिसर्च ठीक है धन्यवाद लेकिन इससे भी बड़े बड़े रिसर्च करने वाले थक गए पश्चित राजा थे उसने अग्निदेव की उपासना की और चार शरीर बनाए जगत का अंत लेने के लिए उस सूक्ष्म शरीर से चारों दिशा में भागा जहां जा सके वहां जाए जहां पहाड़ और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 जगत का कोई अंत नहीं मिला माया का विस्तार का अंत नहीं मिला ये जो अपनी सृष्टि है उससे ऐसे दूसरे कई ग्रह है जैसे ये धरती ग्रह है ऐसे कई ग्रह हैं। है ये जो ब्रह्मांड है ऐसे कई ब्रह्मांड हैं। उनका कोई अंत नहीं वही विपस्थित राजा समय के फेर से इस समय वो हिरण बना है और फलाने राजा के यहाँ था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 हंसते रोते खेलते सब करते राम जी भी सब करते राजा जनक भी सब करते थे वशिष्ठ जी भी सब करते थे कबीर जी भी सब करते थे फिर भी आकर्ता पद में जो कहते त्यों थे इसलिए ज्ञानी के विषय में कुछ सोचना या कुछ गांठ बाँध लेना रखता है नानक जी ने कहा मत करो वर्णन हर बेअंत है क्या जाने वो कैसे कैसोरे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 फिर भी साधकों के आगे वो छुप नहीं सकते छुपत नहीं का छु छुपे छुपाया जैसे धनाढ़ आदमी धन पाकर छुपा देता है ऐसे ज्ञानी ज्ञान का अनुभव पा छुपा देता है क्योंकि सब लोग समझ नहीं पाएंगे फिर भी सतपात्र के आगे कभी कभी उसका वो जैसे भोजन किया तो उसकी ओढ़कार आ जाती तभी कभी कभी ज्ञानी अपने अनुभव को जरा प्रकट कर लेते हैं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 ऐसे ही श्री कृष्ण को वसुदेव देव की बोलते कि आप तो साक्षात परात पर ब्रह्म हैं घट घटवासी हैं आप ये हैं वो हैं कृष्ण बोलते हैं कि ये तो आपकी उदारता है बाकी रहा ब्रह्मा, वो तो आप भी हैं पिताजी जो ब्रह्म रूप में मैं हूँ तो वही तुम हो सब हैं। आप तो ऐसे ही श्रद्धा भाव से बोलते हैं बाकी तो मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ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 बना शक्कर का मुंह में डालो स्वाद आएगा शक्कर का ऐसे ही सारा ब्रह्म से बनाए ब्रह्म में है लेकिन आत्म ज्ञान की दृष्टि हो तब जैसे शक्कर के खिलौने शक्कर है ऐसे ब्रह्म में जो जगत है वो ब्रह्मरूप है ऐसा भावना करे और ऐसा ज्ञान पाए तो बस सर्वोपरि अवस्था पा लेगा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 पहले तो कई रातियां कई दिन ऐसे बीतते थे इसी मस्ती में अब तो प्रवृत्ति प्रवृत्ति हो गई तो मैं क्या थोड़ी निवृत्ति भी लो अब निवृत्ति लेंगे प्रोग्राम ज्यादा नहीं देंगे हम्म आके बैठ जाते तो फिर प्रोग्राम तो प्रवृत्ति में भी निवृत्ति हो जाती है निवृत्ति में प्रवृत्ति प्रवृत्ति में निवृत्ति देखता है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 और जितना मनन किया उसे दस गुना नित अध्यासन करे तभी साक्षात्कार हुआ था इसीलिए अकेलापन चाहिए एकांत चाहिए अथवा तो गुरु सानिध्य मिल जाए तो बस या तो सतत गुरुओं का वही ज्ञान की चर्चा सान्निध्य या तो फिर जो सुना है उसी में लगा रहे चलते फिरते उठते बैठते उसी विचार में लगा रहे ज्ञान सुनते फिर विचार दूसरे करते फालतू विचार करते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 इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने वाला श्रोता भी आश्चर्यकारक है वक्ता भी महाकुशल यमराज वक्ता हुए और नचिकता श्रोता बने यमराज बोलते राज्य मांग ले बोले राज्य भोगूंगा तो अंत में तो छोड़ना पड़ेगा छोटा राज्य होगा तो दूसरे राजा दबाएंगे दुखी होंगे बोले बड़ा राज्य देंगे दूसरा राजा तुमको नहीं दबाए बोले बड़ा राज्य मिल गया तो फिर क्या है का स्वभाव अच्छा नहीं होगा तभी तो भी दुख होगा बोले रानियाँ भी अच्छी मिलेगी बोले बेटा नहीं होगा तभी भी दुख होगा बोले बेटा भी होगा बोले बेटे होंगे और बेटे बदमाश हो गए तभी भी दुख होगा बोले बेटे भी अच्छे होंगे चलो ऐसा वरदान देता हूँ बोले अच्छे बेटे होंगे लेकिन उनको अच्छी बहुएँ नहीं मिली तभी भी दुख होगा बोले बहुएं भी अच्छी मिलेंगी चलो बोले तुम मैं बीमार हो जाऊँगा तभी दुख होगा बोले तुम भी नहीं रहोगे ऐसा वरदान ले लो बोले मैं नहीं रोग बेटे बेटियाँ बहुएँ सब अच्छी रहेगी और फिर एक मर गया तो फिर वो भटकना पड़ेगा बोले एक नहीं मरोगे सौ साल तुम राज्य भोगे बोले दस पाँच साल कुर्सी मिलती है यहाँ कोई चीज मिलती है तो छूटती है तो परेशानी होती है तो सौ साल जो राज्य भोगूंगा फिर मरूंगा तो कितनी परेशानी होगी कितनी आसक्ति मिलेगी छः बारह महीने वाला मित्र टूटता है तब भी दुख होता है छह बारह महीने वाली कोई पोस्ट मिलती और छूट जाती तब तभी दुख होता है तो जब सा सौ साल भोगूंगा तभी भी छूटेगी तो फिर तो दुख भोगना पड़ेगा इसलिए हमको तो ब्रह्म ज्ञान तो ताकि एक बार पाले तो फिर कभी दुख होगा ही नहीं तो बोले ये तो आश्चर्यकारक है ब्रह्म ज्ञान इसको मत पूछो और कुछ पूछ लो बोले आश्चर्यकारक है तो आप जैसे वक्त आए और मेरे जैसा शोता इतना तुम दे रहे सबको मैं तुच्छ मानता हूं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 शरीर मिथ्या तो नाम भी तो मिथ्या है आपने को तो जानना चाहिए ना रोज खाना खाते हैं, पहले के कर्ण नष्ट होते नए कण बनते हैं। और बोलते मैं मैं असली मैं क्या है असली मैं तो शरीर नहीं है असली मैं को जानो। उसको तीन मिनट के लिए जान ले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 आदर्शन हो सकता है लेकिन इस गुलाब का अज्ञान नहीं होगा इसको ऐसे ही परमात्मा गुलाब तो नष्ट हो जाता है परमात्मा थोड़ा नष्ट होता है एक बार परमात्मा का ज्ञान हो जाए फिर उसका अज्ञान नहीं होता बी स्मृति में जरा विक्षेप हो जाएगा परंतु तो स्मृति करेगा मन दुखी होगा तो स्मृति तो करेगा उसी एक बार जो पूरा सुख मिल गया